उत्पत्ति प्रकरण सत्तावनवा सर्ग दूसरी लीला का दर्शन लीला के देह की असत्यता और योगियों के शरीर में आतिवाहिकता के उदय का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्रीराम जी तदुपरांत वहां पर उन्होंने विदुरथ के शवशैया के एक छोर पर स्थित लीला को देखा जो पहले मेरी थी और उनसे पहले आ गई थी जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ गई थी उसका बहु पहले साल, पहले का सा ही शरीर था क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएं थी उसकी आकृति भी पूर्व जन्म की आकृति के सर्वथा से सर्वथा मिलती थी रूपवान संपूर्ण अंग प्रत्यंगों से वह युक्त थी पहले के जैसे उसके अवयव और चेष्टाएं थी जैसे पूर्व जन्म में उसने वस्त्र पहन रखे थे वैसे ही वस्त्रों से उसका तन ढका था पूर्व के ही सदृश आभरणों से वह विभूषित थी केवल अंतर इतना ही था कि पहले वह राजा विद्रुत के घर में थी अब राजा पद्म के घर में स्थित थी वह चवर लिए हुए थी और बड़ी सुरुचि से राजा के ऊपर चंवर डुला रही थी जिसमें चंद्रमा उदित हो रहे हो ऐसे की नाई पृथ्वी को जगमगा रही थी वह मौन थी उसने अपने चंद्र को बाएं हाथ की हथेली से हथेली के सहारे लटका रखा था अतएव वह एक ओर को कुछ नमी हुई थी आभूषणों के किरण रूपी पत्र लता और पुष्पों से वनस्थली सी थी अपने दर्शनों से मानव मालती के फूल और नील कमलों की वृष्टि कर रही थी अपने अंग प्रत्यंगों के लावण्य से आकाश में उदित सब चंद्रमाओं की सृष्टि कर रही थी राजा पद्मी विष्णु की लक्ष्मी के सदृश्य थी पुष्पों की राशि से उदित हुई वसंत शोभा की तुल्य थी अपने पति के मुख कमल को टकटकी लगाकर देख रही थी उसकी सभी चेष्टाएं रम्य थी मुख चंद्र था अतएव वह जिस रात्रि में चंद्रमा मलिन हो उस रात्रि की तुल्य थी उन दोनों ने उस सुंदरी को यानी द्वितीय लीला को देखा पर उसने उनको नहीं देखा क्योंकि वे दोनों सत्य संकल्प पर वह सत्य संकल्प रूप से आविर्भूत नहीं हुई थी श्री रामचंद्र जी ने कहा प्रभु पूर्व लीला उस राजमहल के एक भाग में अपनी स्थूल देह को रखकर ज्ञप्ति के साथ ध्यान से यानी समाधि से गई ऐसा पहले वर्णन हो चुका है इस समय वहां पर लीला की उस देह का वर्णन क्यों नहीं किया उस देह का क्या हुआ अथवा वह कहा गया कहा गई यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी लीला का वह शरीर था ही कहा फिर उसकी सत्यता की बात ही कैसे मरुभूमि में जल बुद्धि के तुल्य वह भ्रांति ही थी वह संपूर्ण जगत आत्मा ही है ऐसा ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कैसी जो कुछ आप देखते हैं वह आनंद रूप सद्रह्म ही है वही चीत है जैसे जैसे यह पूर्व लीला क्रमशः बोध में परिपक्वता रूप परिणाम को प्राप्त हुई वैसे वैसे बोध से परब्रह्म में उसका शरीर ही मकीनाई गल गया यानी बाधित हो गया आतिवाहिक देह, देह वाले को समय पाकर रस्सी में सर्प की मैं आधिभौतिक देह वाला हो ऐसा भ्रम उदय हुआ आतिवाहिकता बुद्धि से यानी सूक्ष्मतम मात्रत्व बुद्धि से तत्व द्वारा लीला ने जो कुछ द, जो दृश्य देखा उसी का पहले भ्रांति से पृथ्वी आदि नाम रखा वही आदि भौतिक है भूमि आदि रूप आदि भौतिक प्रपंच खरगोश के सिंग की नाई वास्तविक रूप से न शब्दतः और न अर्थत ही सत्य स्वरूप है जिस मनुष्य को स्वप्न में मैं हिरण हो वैसी बुद्धि हुई, वह क्या अपने मृगता का विनाश होने पर मृग को खोजता है भाव है कि बाधित वस्तु के अन्वेषण में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती भ्रांत पुरुष की दृष्टि में ब्रह्मवशा वशा सत्य वस्तु का तुरंत आविर्भाव होता है और सत्य वस्तु तिरोहित होती है परन्तु सर्प की भ्रांति के मिट जाने पर भी क्या फिर रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है कदापि नहीं प्रत्येक ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न संख्य मन समूहों के मध्य में किसी एक मन समूह की या यह यानी इस ब्रह्मांड की स्थूलत्व भ्रांति वृथा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है और वह मिथ्या एवं निर्बीज है सभी अज्ञा पुरुष जो कि जन्म और मरण से युक्त देह को ही आत्मा समझते हैं, स्वप्न की तुल्य प्राप्त होने वाली इस सृष्टि का अनुभव करते रहते हैं, जैसे कि चक्कर काटता हुआ बालक भूमि के मंडल के भ्रमण का अनुभव करता है श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म जीवितावस्था में वर्तमान अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो रहे अथवा मरे हुए योगी योगी के आतिवाहिकता को प्राप्त शरीर को सब लोग देखते है यह कैसा व्यवहार है श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आशय यह है कि यदि योगी का शरीर आधिभौतिक नहीं है तो जब वह जीवित रहता है या आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है यानी मुक्ति को प्राप्त होता है अथवा मर जाता है तो आतिवाहिकता को प्राप्त हुए उसके शरीर को लोग कैसे देखते हैं? न तो वो आतिवाहिक शरीर लोगों के दृष्टिगोचर होता है और न मुक्ति काल में अवशिष्ट ही रहता है श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स जैसे स्वप्नों में आतिवाहिक देह देह देह में एक देह का का यानी यानी मृग भाव भाव त्याग कर अन्य देह की भाव की कल्पना जो कि अनित्य है पूर्व देह के के परिशेष बिना बिना ही होती है वैसे योगियों को भी प्रारब्ध भोग के लिए एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति सदा पूर्व देह के परिशेष के बिना ही होती है जैसे धूप में हिमकन शरत काल के आकाश में सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देता है वैसे ही योगी का शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अदृश्यता को प्राप्त होता है यानी उसके भी परिशेष का भ्रम स्वल्प व्यापी होता है तुरंत नष्ट हो जा। ऐसे संकल्प से किसी योगी का शरीर आकाश में अपने सामने से वेग के साथ उड़े हुए पक्षी के समान योगियों को भी नहीं दिखाई देता साधारण लोगों की तो क्या बात ही, तो बात ही क्या जीवनावस्था में भी ये मुझे ऐसा देखे ऐसे उसके यानी योगी के सत्य संकल्प वर्ष ही लोग योगी की देह को देखते हैं, न कि उसकी देह के आदि भौतिक होने के कारण देखते हैं, यह तात्पर्य है कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहीं पर अपनी वासना से उत्पन्न भ्रम से यह मर गया जो देखते हैं, कोई जीवित देखते हैं, अतएव विदेह मुक्त श्री सुखदेव जी का परीक्षित की सभा में दर्शन होना और भागवत कथा का उपदेश देना संगत होता है देह में आत्मबुद्धि केवल भ्रांति ही है आत्म तत्व का ज्ञान होने से उनकी अपने वे अपने में वह भ्रांति रस्सी का ज्ञान होने से रज्जू में सर्प बुद्धि के समान नष्ट हो जाती है जी, जरा ध्यान देकर विचार तो कीजिए देह क्या थी किसकी थी किसकी सत्ता रही किसका विनाश हुआ और कैसे हुआ जो वस्तु वास्तव में थी वही केवल रह गई एकमात्र अज्ञान चला गया भाव यह ज्ञान होने पर जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है और जो चली गई वह सब्जान शरीर ही आतिवाहिक आति यदि प्रथम पक्ष मानिए तो बाधित शरीर का दूसरे शरीर में परिणाम होनी होना सभी प्रमाणों के से विरुद्ध है यदि दूसरा पक्ष मानिए तो ज्ञान का फल मुक्ति है यह सदशास्त्र सिद्धांत बाधित होता है दोनों दोनों ही प्रकारों से अनुपत्ति होने सिक्के होने के कारण मैं तेज धारा में बह भहस, रहा बहस कृपया मेरे संचय को दूर कीजिए श्री वशिष्ठ जी जी, ने कहा, सुनिए, जिसे आप आदि भौतिक शरीर का आतिवाहिक रूप से परिणाम कहते हैं वह परिणाम नहीं है किन्तु ज्ञानोत्पत्ति से स्थूल देह से स्तूल देह के बाधित होने पर पहले से सिद्ध स्थूल, स्थूल शरीर के अधिष्ठान भूत सूक्ष्म शरीर का अवशेष है श्रेष्ठतम यह बात मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ इसे आप क्यों हृदयंगम नहीं कर रहे है केवल आतिवाहिक ही देह है यह आदि भौतिक देह है ही नहीं आतिवाहिक देह के ही अभ्यास से वह आदिभौतिकता बुद्धि प्राप्त होती है जब आदिभौतिकता बुद्धि शांत तो हो जाती है तब पहले विद्यमान आतिवाहिकता ही रह जाती है तब प्रबुद्ध पुरुष के निर्मल बोध से गुरुता कठिनता इत्यादि का जो असत है, वह भी स्वप्न देखने वाले मनुष्य के निर्मल बोध से स्वप्न के नगर के गुरुत्व कठिनत्व आदि के समान चला जाता है जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है इस ज्ञान से क्लेश आदि का भार हल्का हो जाता है वैसे ही तब योगी का शरीर के के फाहे के हो जाता है यानी वह सर्वत्र गमन में समर्थ हो जाता है जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है इस परिज्ञान से शरीर हल्का हो जाता है वैसे ही बोध होने से स्थूल के सदृश प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाश में गमन समर्थ हो जाता है जैसे अनेक दिनों के संकल्प से प्राप्त देह को आत्मा समझने वाले और उसी देह में दृढ़ आत्मा अभिमान करने वाले लोगों को इस देह के शव होकर जलाए जाने पर अवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है वैसे ही योगियों को जीवितावस्था में ही अतिशय ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। स्वप्न में संकल्प आत्मा ही हूँ स्थूल स्वरूप नहीं हूँ ऐसी स्मृति के उदित होने पर जैसे शरीर प्राप्त होता है वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगी को बोध से प्राप्त होता है। जैसे रस्सी रस्सी की में सर्प की प्रति है वैसी ही स्तूल देह प्रति भ्रम ही है उस भ्रम के नष्ट होने पर अपना क्या नष्ट हुआ और उत्पन्न होने पर अपना क्या उत्पन्न हुआ भाव्य की शुक्ति रजत का विनाश होने पर क्या कभी कोई शोक करता है हे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हे प्रभु पूर्व लीला और नूतन लीला का पद्म के घर में समागम होने के बाद पद्म के घर में रहने वाले लोग लीला को जो आतिवाहिक देह होने के कारण दिखाई नहीं दे सकती थी ये लोग मुझे देखे इस सत्य संकल्प के कारण यदि देखते हैं, तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? क्या यह वही पूर्व पद्म पत्नी है यह जानते है अथवा कोई अपूर्व देवी आ गई है यो ज्येष्ठ शर्मा आदि के समान विस्मय युक्त तो हुए यह अर्थ है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी वे लोग यह रानी यहाँ दुख पूर्वक स्थित है इसकी यह दूसरी सखी कहीं से आ गई है ऐसा जानते हैं। यहाँ पर इनको संदेह कौन सा होगा क्योंकि पशु तो अभी भी की होती ही है जैसा, दे, जैसा देखा उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। इनको विचार ही कहा जैसे वृक्ष को नष्ट करने के लिए जोर से फेंका गया ढेला वृक्ष में पहुंचकर स्वयं अपना ही नाश करता है बाण की नाई भीतर नहीं और न पत्थर के समान तनिक भी आघात पहुँचा कर स्वयं फिर उपघात बना रहता है किन्तु शीघ्र नष्ट हो जाता है वैसे ही वे लोग भी ज्ञान न होने के कारण वस्तुतः पशु यानी विचार करने में असमर्थ है क्योंकि जो अन्य देवता की उपासना करता है यह अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार वह पशु की भ्रांति अज्ञानी है ऐसी श्रुति है उनके विचार के अनुदय में केवल अज्ञान ही कारण नहीं है किंतु शरीर काम कर्म वासना आदि भी अने उनके पशु के तुल्य ही होते है इसीलिए उनमें विचार का उदय न होना ठीक ही है जैसे स्वप्न शरीर बोध से न जाने कहा चला जाता है यानी जागरण से न जाने कहा चला जाता है अतः वह असत्य ही है वैसे ही आधिभौतिक भी बोध होने पर कहीं चला जाता है यानी विलीन हो जाता है अतः वह भी असत्य ही है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान वह स्वप्न रूपी पर्वत बोध होने पर कहा रहता है मेरे इस संदेह को जैसे वायु शरत काल के मेघ को नष्ट कर देता है वैसे ही दूर कीजिए श्री कहते हैं, में और मनोरथ में पर्वतादि पदार्थ से स्पंदन यानी गति वायु में अंतर्भूत तो होते हैं, वैसे ही संविद के अंदर विलीन हो जाते हैं जैसे स्पंद रहित वायु के अंदर वह स्पंद विलीन हो जाता है वैसे ही अनन्या स्वरूप ये स्वाप्निक पदार्थ संविद के मल की ना आवरक अपने उपादान में ही प्रवेश करते हैं। स्वप्न आदि पदार्थों के अवभास से संविद ही खूब को प्राप्त होती है को प्राप्त न होती हुई वह संविद जो कि स्वप्न पदार्थ रूप है पदार्थों के साथ एकता को प्राप्त होती है जैसे द्रवत्व और जल में भेद नहीं है और जैसे स्पन्द चलन और वायु में भेद नहीं है वैसे ही संविद और स्वप्न पदार्थों में भेद कदापि नहीं पाया जाता है भाव है कि संविध ही पदार्थों के रूप में स्पुरत होती है विवेक होने पर स्वप्न पदार्थ और संविद में कोई अंतर नहीं रहता। जो उसमें अन्य सा प्रतीत होता है वह सबसे बढ़कर अज्ञान है उसे ही संसार कहा गया है वह मिथ्याज्ञान रूप ही है सहकारी कारणों का अभाव होने से स्वप्न में संविद और स्वप्न के पदार्थों का भेद निरर्थक ही है भाव यह स्वप्निक पदार्थ लोक प्रसिद्ध दंड चक्र आदि सहकारी कारणों से उत्पन्न न होने के कारण भी असत है जैसा संवित रूप स्वप्न है वैसा ही है जागृत भी संवित रूप ही है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है स्वप्न में असत्य नगर की प्रती होती है और सृष्टि के आदि में असत्य जगत का भान होता है भाव यह है कि यद्यपि इस समय सहकारी आदि है तथापि आदि सृष्टि में अज्ञानोपहित तो हिरण्य गर्भ की संवित से अतिरिक्त कुछ नहीं था अतः जगत की स्वप्नतुल्यता हो गई। स्वप्नता यानी स्वरूप के अज्ञान से उदित हुए प्रपंच को यदि सत्य मानो तो वह संविद भाष्य नहीं होगा और दूसरी बात यह भी है की संविद का सत्ता से व्यभिचार नहीं है और पदार्थों का उससे व्यविचार होता है इसीलिए वे सत्य नहीं हो सकते ऐसा कहते हैं की नित्य सत्यता और स्वप्न पदार्थों की असत्यता है, अतएव प्रपंच सत्य नहीं हो सकता है जैसे जागरण होने पर स्वप्न का पर्वत तुरंत शून्यता को प्राप्त हो जाता है तनिक भी अवशिष्ट नहीं रहता वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर आधिभौतिक यानी प्रपंच बोधाभ्यास क्रम से या सहसा ईश्वर के अनुग्रह से असत यानी शून्य हो जाता है निकट स्थित लोग आतिवाहिकता को प्राप्त हुए तत्वज्ञानी को यह उड़ गया अथवा यह मर गया ऐसा देखते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञान से विनष्ट प्राय है भाव ये अपने अज्ञान से कल्पित देह को ही वे देखते हैं ज्ञानी की देह को नहीं देखते ये द्वैत दृष्टि वाले हैं, क्योंकि मोह हैं, यानी दृष्टिया से उनका दर्शन होता है इंद्रजालिक की केवल माया का दर्शन करने वाले की भ्रांति सबको होती है और स्वप्न में जिनका अनुभव होता है वे पदार्थ अर्थ शून्य है यह भी सबको प्रसिद्ध है पूर्व पूर्व पदार्थों के भेदरूपी रूपी भ्रम का दर्शन करने वाले पुरुष में भेद संस्कार का उदय होने से प्राणों के उत्क्रमण के पूर्व उत्क्रमण के क्षण में उत्पन्न भावी भोगों के अनुकूल पदार्थों की प्रतीति होने पर बिल्कुल स्पष्ट जो ये सृष्टि की प्रतीतिया है ये यद्यपि केवल मनोमात्र है तथापि मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की नाई मिथ्या उदित हुई है और भ्रांति से बाह्यसी प्रतीत होती है वे वास्तव में मन के बाहर नहीं हैं। सत्तावनवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अट्ठावनवा सर्ग समय समाधि में स्थित लीला की देह का विनाश लीला के साथ संभाषण और राजा पद्म के पुनः जीने का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इसी बीच में श्री सरस्वती देवी जी ने अमृत मन की चेष्टा के समान राजा विदुरत के जीव का अपने सत्य संकल्प से निरोध किया लीला ने कहा हे देवी इस पादम सृष्टि में इस मंदिर में मेरी समाधि में और राजा पद्म की शवावस्था में कितना समय व्यतीत हुआ श्री सरस्वती देवी जी ने कहा भद्रे इस सृष्टि में इस राजमहल में एक महीना व्यतीत हुआ ये तुम्हारी दो दासियां जो तुम्हारी देह की रक्षा के लिए सावधान थी अब सोती है सुंदरी यहाँ पर तुम्हारी देह का क्या हुआ? इसे तुम सुनो। तुम्हारा शरीर पंद्रह दिनों में पसीने से तक पसीने से तर होकर प्राणायाम से प्रदीप्त हुई जठराग्नि से तप कर भाप बन गया तदनंतर सुखे हुए पल्लव के समान निर्जीव होकर भूमि में गिर पड़ा फिर काष्ट और दीवार के समान निर्जीव और बर्फ के समान शीतल शव बन गया तब मंत्रियों ने आकर शिथिल अंग प्रत्यंग और खुला मुह देखने से यह स्वयं ही मर गई ऐसा निश्चय कर उस शव को घर से बाहर किया बहुत क्या कहे उसे स्मशान में ले जाकर चंदन के काष्टों से बनी चिता में रखकर घुत के साथ उसे सहसा जला डाला तदनंतर तुम्हारे परिवार ने महारानी मर गई जो जोर से रो पीट कर संपूर्ण औध्व देहिक क्रिया की इस समय यहाँ पर तुमको सशरीर आई हुई देखकर उन्हें यह परलोक से लौट आई ऐसा महान आश्चर्य होगा हे पुत्री तुम अपने सत्य संकल्प व अत्यंत स्वच्छ आतिवाहिक शरीर से जिसे मनुष्य नहीं देख सकते दिखाई देती हो इसीलिए तुम्हारे दर्शन से लोगों को और और आश्चर्य होगा हे वत् अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना वही तुम्हे रूप प्राप्त हुआ इसीलिए तुम्हारा शरीर पूर्व शरीर के सदृश हुआ सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। इस विषय में बालक का वेताल दर्शन अनुरूप दृष्टांत है। जैसे अपनी वासना के अनुसार स्तंभ आदि में बालक को वेताल की भ्रांति होती है वैसे ही तुम्हें अपनी वासना के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ है और राजा को अपनी वासना के अनुसार वही शरीर मिला हे सिद्ध सुंदरी इसमें कारण यह है कि तुम आतिवाहिक देह वाली हो गई हो पूर्व जन्म के देह को तो तुम भूल चुकी हो अतएव उस पर तुम्हारी वासना नहीं रही जिस न्याय पुरुष की आतिवाहिक दृष्टि बद्धमूल हो जाती है दूसरों को आदि भौतिक रूप से दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाश में शरद काल के मेघ की नाई शांत हो जाता है जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूल है ऐसे सभी शरीर जल रहित शरद कालीन मेघ के तुल्य और गंधहीन पुष्प की तरह होते हैं। वासना युक्त पुरुष में आतिवाहिक भाव के बद्धमूल होने पर जैसे यौवनावस्था में गर्भ में निवास विस्मृत हो जाता है वैसे ही आदिभौतिक देह का विस्मरण हो जाता है आज इकतीसवे दिन हम इस मंडपाकाश में प्राप्त हुई है इस समय प्रभात काल होने पर मैंने ही इन दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है हे लीले आओ तब तक अपने सत्य संकल्प के विलास से इस लीला को अपना स्वरूप दिखाए और हमारा मानव उचित व्यवहार प्रवृत्त हो श्री वशिष्ठ जी ने कहा रामचंद्र जी इन हमको विदुरत की पत्नी लीला देखे यो सरस्वती देवी के चिंतन करते ही वहां पर सरस्वती और लीला दृश्य हो गई। उनके दृश्य होने के बाद विदुरथ लीला की आंखों में चकाचौंध हो गई, उसने अपने घर को घर को उनके तेज पुंज सेमान देखा द्रव देखा, शी, द्रव से शीतल दीप्ति के कारण चंद्रमास के बिंब से निकले निकाले गए से और उनकी कांति रूपी द्रव से युक्त भित्ती वाला होने के कारण सोने के द्रव से धोए गए से घर को देखकर आगे और आगे लीला और सरस्वती देवी को देखकर बड़े वेग से उठकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी हे देवियों आप मेरी विजय के लिए यानी कल्याण के लिए आई हैं और आप जीवन देने वाली हैं आपकी जय हो आपकी सेविका मैं यहाँ पर पहले प्राप्त हुई हूँ हु। उसके ऐसा कहने पर पूर्ण यौवन वाली वे तीनों माननीया जैसे मेरू के शिखरों में लताएं बैठती हैं वैसे ही सोने के आसनों पर बैठ गई श्री सरस्वती देवी ने कहा है पुत्री पहले से आरम्भ कर तुम, तुम यह बताओ की तुम यहाँ कैसे आई रास्ते में कहा पर क्या आश्चर्यकारी घटना घटी और तुमने क्या देखा लीला ने कहा हे देवी, उस समय विदुर के गृह प्रदेश में कल्पांत की ज्वाला से मूर्छित द्वितीय तिथि की चंद्रकला के समान में मूर्छित हो गई, तदनंतर चंचल नेत्र पलक वाले नेत्रों को बंद कर मूर्छा में पड़ी हुई मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ हे परमेश्वरी तदनंतर मरण के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वासना से परिकल्पित देह के तुल्य देह से मैं अध्यास से आविर्भूत हुई हूँ हु। भूताकाश में उड़ी हूँ तदनंतर भूताकाश में वायु रूपी रथ में बैठी हूँ तदनंतर सुगंधी के लेश की नाई वायू रूपी रथ मुझे यहाँ इस घर में लाया तदुपरांत तदु मैंने इस महल को देखा जो नायक से अलंकृत था यानी राजा पद्म से इसमें दीपक जलते थे बड़ा स्वच्छ और बहुमूल्य शहन से युक्त था जब मैं इस पति को देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि यह विद्र फूलों से आच्छादित होकर फूलों के वन में वसंत के समान सोता है मैंने सोचा अधिक संग्राम करने से उत्पन्न परिश्रम से यह खिन्न है अतः यह गाढ़ नींद में सोता है इसीलिए उसकी इस निद्रा में मैंने विघ्न नहीं डाला यानी इसे नहीं जगाया इसके बाद ही इस भूमि में आप दोनों देवियों का शुभागमन हुआ इत्यादि जैसा मैंने अनुभव किया था हे कृपा कारिणी वैसा ही आपसे कह दिया है श्री सरस्वती देवी जी ने कहा हे हंस, हे हंस, हंस के समान गमन वाली और सुंदर लोचन वाली दोनों लीलाओं हम से इस राजा को उठावे ऐसा कहकर सरस्वती देवी ने जैसे कमलिनी सुगंधी छोड़ती है वैसे ही पूर्व संकल्प से रोके हुए राजा के जीव को छोड़ा वायु के सदृश आकार वाला जीव उसकी नासिका के निकट गया जैसे वायु बांस को बांस के छेद में प्रवेश करता है वैसे ही उसने में प्रवेश किया जैसे सागर अपने अंदर अनंत मणियों को धारण करता है वैसे ही अनंत वासनाओं को वह धारण करता था जैसे अनावृष्टि होने पर मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि होने पर मनोहर कांति से युक्त हो जाता है वैसे ही जीव के अंतर जाने, जाने पर पद्म का पहले मृझाया हुआ मुख कांति युक्त हो गया उसके सब अंग सरस यानी हरे-भरे होकर ऐसे शोभित शोभित होने लगे जैसे कि पर्वत की की लताएं आने पर होती है। वाली रात्रि में सोलहों कलाहो से पूर्ण चंद्रमा की नाई शोभित हुआ और मुखरूपी चंद्र किरणों से पृथ्वी को खूब प्रकाशित करता था जैसे वसंत सुवर्ण की तुल्य तुल्य उज्ज्वल कांति वाले अपने पल्लवों को संचलित करता है वैसे ही राजा पद्म ने अपने हरे भरे कोमलंगों को संचलित किया निर्मल नेत्रो को उसने जैसे भुवन, गर्भ विराट अपने नेत्र रूपी चंद्रमा और सूर्य को उन्मिलित करता है राजा जिसका शरीर शोभित हो रहा था विंध्याचल के समान बुद्धिमान था उठा और मेघ के घोष के समान गंभीर ध्वनि से उसने कौन है कहा दोनों लीलाओं ने उसके आगे जाकर महाराज आज्ञा कीजिए कहा उसने नंबर दो लीलाओं को अपने सामने उपस्थित देखा उन दोनों का एक सा व्यवहार एक सा आकार एक सी रूपरेखा एक सी मर्यादा एक से वचन एक सा उद्योग एक सा आनंद और एक सा अभ्युदय था उसने देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन है तथा यहाँ कहाँ से आई है ऐसा पूछा उससे पूर्व लीला ने कहा हे देव जो मैं कहती हूँ उसे आप सुने मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मिणी लीला हूँ जैसे शब्द अर्थ का वाचक होने से अर्थ से मिलती है वैसे ही मैं आपसे होकर स्थित हूं यह लीला तुम्हारी दूसरी पत्नी है मैंने तुम्हारी क्रीडा के लिए यानी उपभोग के लिए इसका उपार्जन किया है यह सुंदरी प्रतिबिंबमयी है हे देव यह स्वर्ण सिंहासन के सिराहा सिराहा बैठी हुई है इसकी आप रक्षा कीजिए यह सरस्वती देवी जी है जो तीनों लोगों की जननी और कल्याण कारिणी है हम लोगों के पुण्यों की प्रचुरता से यह साक्षात यहाँ पर उपस्थित है हे राजन यही हम दोनों के को परलोक से यहाँ लाई हैं। कमल के तुल्य विशाल नेत्र वाला राजा यह सुनकर उठकर देवी के चरणों में गिर पड़ा उसके वस्त्र और मालाएं लटक रही थी हे देवी हे सबका कल्याण करने वाली देवी सरस्वती जी आपको नमस्कार है हे वरदायनी बुद्धि दीजिए दीर्घ दीजिए और धन दीजिए श्री सरस्वती ने सरस्वती जी ने कहा हे पुत्र दीर्घायु धन आदि इच्छित पदार्थो से खूब संपन्न हो वो तत्व बुद्धि से प्राप्त अपने पारमार्थिक स्वरूप स्थिति से युक्त हो संपूर्ण आपत्तियाँ और समस्त पाप बुद्धिया विनाश को प्राप्त हो अनंत सुख तुम्हें प्राप्त हो तुम्हारे राज्य में संपूर्ण जनता सदा आनंदित रहे और सकल संपत्तिया स्थिर होकर सदा विलास करे अट्ठावनवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण उनसठवा सर्ग राजा के जी उठने के हर्ष से नगर और अंतपुर में उत्सव जीवन मुक्त राजा पद्म और दो लीलाओं का चिरकाल तक राज्य भोग और तदुपरांत मुक्ति का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी ने कहा। देवी सरस्वती पूर्वोक्त प्रकार से राजा ने जो वर मांगा था उसे ऐसा ही हो, यह कहकर यानी देकर वहीं पर अंतरधान को प्राप्त हो गई तथा प्रातः काल में कमलों के साथ सब लोग जागे राजा ने उस लीला का बार बार आलिंगन किया और लीला ने भी मरकर फिर वापिस आए हुए राजा का बार बार बड़े आनंद से आलिंगन किया उस समय उस राजमहल का क्या कहना था उसमें सभी लोग आनंद में मस्त थे गाने और बाजों की ध्वनि से वह गूंज रहा था उसमें सभी लोगों में मंद मद और काम ने अपना आप, सिक्का जमा रखा था जय जया जय जयकार की ध्वनि और मांगलिक पुण्यवाचन वाचन के घोष से वह मुखरित था संतुष्ट और रुष्ट लोगों से भरा था राजपुरुषों से उसका अंगंठ साठस भरा था उस पर सिद्ध और विद्याधरो ने छोड़ी हुई हजारों पुष्पवृष्टिया बरसती थी वहां ढोल पकवाज, काहल शंख और नगारे बजते रहते थे अपनी बड़ी बड़ी सुंडों से को सुंडों को उठाए हुए हाथियों की झुंड की चिंग, चिंगाड़ से वह भीषण लगता था उसका आंगन उदत्त नृत्य करने वाली नर्तकियों से पूर्ण था अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही थी परस्पर को दूसरे की टक्कर लगने से राजा के लिए उपहार ला रहे लोगों के उपहार वहां पर गिर रहे थे गिर रहे उपहारों से वह नीचा ऊंचा हो गया था फूलों की सिर से मालाओं और उत्सव के साथ उत्सव के साजबाजों से भरपूर विविध लोगों के इधर उधर आने जाने से वह बड़ा भला लगता था मंत्रियों आधीन राजाओं और नगरवासियों से बिखरे गए फूलों मालाओं और मोतियों से चारों ओर आच्छन्न होने के कारण ऐसा लगता था मानो उसे रेशमी वस्त्र पहनाए गए हो नर्तकियों के लाल लाल हाथों से जो आकाश में नाच रहे थे बड़े बड़े कमल कमलों वाले तालाब के सदृश प्रतीत होते थे खूब प्रसन्न स्त्रियों के कानों के कुंडल उनके विशेष रूप से गर्दन घुमाने से झूल रहे थे इधर इधर उधर चलने फिरने वाले लोगों के पैर पड़ने से फूलों का कीचड़ भला भला प्रतीत होता था वहां पर शरद काल के सफेद रश्मि वस्त्रों के जदवे तने थे। रूपवती ललनाओं के मुखों से युक्त महल के आंगनों में लाखों चंद्रमा नाच रहे थे यानी सुंदरियों के प्रतिबिंबित मुखरूपी लाखों चंद्रमा उस, उसके आंगन में नाच रहे थे पूर्व लीला प्रलोक से रानी को यानी दूसरी लीला को और महाराज पद्म को लाई इस प्रकार की सैकड़ों प्रबंधों के रूप में प्रस्तुत गाथाओं का देश देशांतर में लोग गान करते थे राजा पद्म ने अपने मरण आदि की कथा को जो संक्षेप से कही गई थी सुनकर नौकरों तो द्वारा लाए गए चार सागरों के जल से स्नान किया तदुपरांत राज्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने वाले नहुष को गिराकर जिसने फिर राज्य प्राप्त किया था ऐसे देवराज का देवताओं ने जैसे अभिषेक किया था वैसे ही राजा पद्म का ब्राह्मणों ने मंत्रियों ने और राजाओं ने अभिषेक किया प्रथम लीला द्वितीय लीला और राजा जो जीवन मुक्त और महाज्ञानी थे सुरुतों की नाई पूर्व वृत्तांतों की कथाओ द्वारा रवण करते थे राजा पद्म को पूर्वोक्त रीति से सरस्वती के प्रसाद से और अपने पौरुष से वह तीनों लोगों का कल्याण प्राप्त हुआ राजा ने जो सरस्वती की प्रसन्नता पुनर्जीवन और राज्य प्राप्त किया वह तो दैव से ही मिला अपने पौरुष से मिला नहीं ऐसे श्री रामचंद्र जी की शंका को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी की यह उक्ति है सरस्वती की आराधना आदि रूप अपने पौरुष से सरस्वती का प्रसाद प्राप्त हुआ उसका प्रसाद काकतालीय के समान आकस्मिक नहीं है यह भाव है दोनों लीलाओं से युक्त प्रशंसनीय राजा पद्मने जिसे श्री सरस्वती देवी जी का देवी जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से भली भांति आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका था वहां पर अस्सी हजार वर्ष तक राज्य किया वे जीवन मुक्त जिनका आत्मतत्व ज्ञान खूबबद्ध मूल हो गया था इस प्रकार अस्सी वर्ष तक राज्य करके विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए अपने राज्य का जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय से दोष रहित था शास्त्रानुसारी होने के कारण विद्वानों के भी मन को हरने वाला था अपनी कुल का, कुल परंपरा परंपरा का की मर्यादा के योग्य था भोग यश और धर्म देने वाला होने के कारण अपने लिए भी हितकारक हितकर था लोगों के चित्त के अनुरंजन में दक्ष था अतएव संपूर्ण लोगों का संत, संतोष देने वाला था चिरकाल तक पालन कर वे सुंदर दंपत्ति विमुक्त हो गए समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण साठवासर्ग लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से वर्णन और काल आदि की समता और विषमता के कारण का निर्देश श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी यह पवित्र लीलोपाख्यान दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए मैंने आपसे कहा यानी दृश्य नहीं है इस प्रकार के ज्ञान से यदि मन से दृश्य का परिमर्जन हो गया तो परम निवृत्ति प्राप्त हो गई ऐसे ऐसी जो प्रकरण के आरंभ में प्रतिज्ञा की थी उसकी सिद्धि ही लीलोपाख्यान का मुख्य प्रयोजन है अब आप जगत की सत्यता का त्याग कीजिए दृश्य की सत्ता शांति ही दृश्य की सत्ता शांति ही है यानी है ही नहीं जब दृश्य सत्ता है ही नहीं दृश्य की सत्ता शांत ही है यानी है ही नहीं जब दृश्य सत्ता है ही नहीं तब उसके शमन का क्या उपयोग विद्यमान के मार्जन के लिए प्रयास किया जाता है जो है ही नहीं उसके परिमार्जन के लिए प्रयास कैसा ज्ञानी पुरुष आकाश रूप ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को पूर्वोक्त रीति से अपवाद द्वारा अखंड ब्रह्म में एक रसता को प्राप्त हुआ जानकर आकाश के सदृश निर्मल रहता है पृथ्वी आदि से रहित प्रकाश रूप ब्रह्म ने यदि इसकी कल्पना की तो अपने में ही की उससे अतिरिक्त तो उसका दूसरा उपादान है नहीं इसलिए इसके चिद्रूप होने में कोई विरोध नहीं है सृष्टिवेत्ता यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्म चैतन्य रूप नदी में उसकी एक भाग रूप जो जीव संवित है वह जिस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रवाह से जिस तरह के कार्य कारण फल भाव के लिए प्रयत्न करती है वैसे कार्य कारण के फल भाव से छोड़ी गई वह अपने प्रयत्न के अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है जब तक उससे विरुद्ध निवृत्ति प्रयत्न से वह रोकी नहीं जाती तब तक निवृत्ति निवृत्त नहीं होती यद्यपि चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्म में चिदाकाश का जो मायिक अवभास है वही जगत रूप से प्रतीत होता है इसीलिए जगत ब्रह्म से रचा गया है तथापि वह जगत जिसका अपरिचिन्न है उस पुरुष के प्रति वैसा प्रतीत नहीं होता किंतु बुद्धि आदि परिच्छि उपाधियों के कारण अत्यंत परिचिन्न जीव के प्रति ही वह वैसा प्रतीत होता है क्योंकि उसके प्रयत्नों से उत्पन्न कर्मफलों के भोग के लिए ही वह ब्रह्म में कल्पित है और जब उसके प्रयत्न से बोध होता है तब दृश्य दृश्य का परिमार्जन अवश्य होता ही है। है? इस इस प्रकार इस की क्या सत्ता कौन आदर है क्या नियति है और क्या अवश्यमभाविता कही जाए ब्रह्म की सत्ता आदि की क्या संभावना है यह भाव है यह सब यद्य माया दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा ही जो स्थित तथापि परमार्थ दृष्टि से इसका संभव नहीं है माया से उत्पन्न होने के कारण यह संपूर्ण सृष्टि माया ही है और माया भी तो वास्तविक नहीं है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान आपने मुझे जैसे वनाग्नि से जले हुए तृणों की दाह की शांति होने पर फिर पनपनेनपने पन के लिए चंद्रमा की कला उगती है वैसे ही संसार ताप से संतप्त लोगों को शांति विवेक की प्राप्ति के लिए यह दृष्टि दर्शाई है हर्ष की बात है कि आज चिरकाल में अखंड ज्ञातव्य पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है जैसा उसका स्वरूप है जिस तरह का वह है जिन प्रमाणों से ज्ञेय होता है जब जाना जाता है यह सब मुझे ज्ञात हुआ हे द्विज श्रेष्ठ जगत का विचार कर रहा मैं उपाधि के शांत होने से शांत सा हो रहा हूँ नित्य निर्वाण स्वरूप की प्राप्ति से आनंद सागर में डूब सा रहा हूँ यह आश्चर्यमय लीलोपाख्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानों में उपब्रूहण रूप है यानी श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान को बढ़ाने वाला है भगवान कृपा करके आप मेरे इस संदेह को निवृत्त कीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं आपके वचन रूपी अमृत करण रूपी पात्रों से पीकर मैं तृप्त नहीं होता यानी मुझे उसे पीने की इच्छा बनी रहती है वह पूर्वोक्त काल जो लीला के पति के तीन जन्मों में बीता वह कहीं तो आठ दिन रात रूप कहा गया है कहीं एक मास रूप कहा गया है कहीं कहीं बहुत वर्ष वाला कहा गया है इस प्रकार क्या विभिन्न ब्रह्मांड है या एक ही ब्रह्मांड में मनुष्य मनुष्यों का वर्ष देवताओं का दिन होता है किसी को वह बड़ा विशाल प्रतीत होता है और किसी को क्षण प्रतीत होता है यानी जैसे ब्रह्मा को यो क्या एक ही काल देश लोक आदि के भेद से विरुद्ध रूप से स्थित है क्या पदार्थ सत्ता के एक रूप होने पर प्रती में भेद कैसे आता है यह भाव है हे भगवान यह सब आप अनुग्रह पूर्वक यथार्थ रूप से मुझसे कहे जैसे ढेले में गिरा हुआ जल बिंदु कहीं विलीन हो जाता है वैसे ही देश देश दे, यथास्तिक काल दैर्घ्यम तथे वही इत्यादि से आपके कह चुकने पर भी एक बार के श्रवण से वह स्थिरता को नहीं प्राप्त होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस प्रकार से जिस जिस पदार्थ की होती है वह वह उस उस, उस उस उस उस समय, प्रकार से, पदार्थ का अनुभव करता है सदा ही यह जीवन का साधन है यह ज्ञात होने से विष भी अमृत का अमृतता को प्राप्त होता है देखिए ना, यह हमारे जीवन का साधन है इस प्रकार की दृढ़ प्रती होने से विष के कीड़े विष से ही जीते है यदि कहिए कि प्रमाद से यह हमारा खाद्य है यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है वह क्या वह क्यों मरता है सुनिए विष के कीड़े की नहीं उसका विष में यह हमारा जीवन का साधन है ऐसा चिरकाल से दृढ़ विश्वास नहीं है दूसरी बात यह भी है कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खाने से मृत्यु होती है विष से जीवन साधनता के दृढ़ निश्चय का अभाव और मरण हेतुता का निश्चय होने से उसकी मृत्यु होती है यह मित्र है ऐसी दृढ़ भावना करने से शत्रु हुई मित्रता को प्राप्त होता हो जाता है इन पदार्थों के स्वरूप की जैसी भावना की वही चिरकाल के अभ्यास से नियति के वश में आ गया है चिरकाल से अभ्यस्त भावना का अनुसरण करने वाली पदार्थों की अर्थ क्रिया कारिता नियुरण स्वभाव है जैसे और जिस रूप में उसका स्पूर्ण होता है वह शीघ्र उसी रूप में हो जाता है हो जाती है क्योंकि वैसा होने में उसका स्पुर स्वभाव होना ही एकमात्र कारण है यदि किसी पुरुष को एक क्षण में सैकड़ों कल्पों की प्रतीति होती है तो क्षण ही उसके लिए कल्प होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है यदि किसी को कल्प में निमेशता का ज्ञान हो जाता है तो कल्प ही उसके लिए निमेष बन जाता है क्योंकि चित्त स्पूर्ण रूपा है दुखी पुरुष को जो रात्रि कल्प सी लंबी प्रतीत होती है वही रात्रि सुखी पुरुष को क्षण के तुल्य हो जाती है स्वप्न में एक क्षण कल्प बन जाता है और कल्प क्षण कल्प क्षण बन जाता है जरा ध्यान दीजिए एक क्षण के स्वप्न में पुरुष देखता है मैं मर कर पैदा हुआ जवान हुआ यौवनावस्था में स्थित हुआ मैं सौ कोश गया ऐसा स्वप्न में सबको अनुभव होता है राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि बारह वर्ष की प्रथित हुई थी लवणासूर ने एक रात्रि में सौ वर्ष की आयु का भोग किया था जो मनु की आयु है वह आत्मा का मनन करने वाला करने वाले प्रजापति का एक मुहूर्त है जो ब्रह्मा की आयु है वह मन नशील विष्णु का एक दिन है विष्णु की जो आयु है वह शिव जी का एक दिन है पर जिस पुरुष ने ध्यान से अपने चित्त पर विजय पा ली है यानी जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है उसके लिए उसके लिए न दिन है और न रात्रियां आत्म के चिंतन में मग्न योगी की दृष्टि में न पदार्थ सत्य है और न जगत ही सत्य है मधुर पदार्थ की भी यदि यह तीखा है यह तीखा है ऐसी भावना की जाए तो वह भी तीखा हो जाता है यदि तीखे की यह मधुर है यह मधुर है इस प्रकार की भावना की जाए तो वह मधुर हो जाता है हे महाबाहो शत्रु ही क्यों न हो यदि यह मित्र है मित्र है यो मित्र बुद्धि से उसकी भावना की जाए तो वह मित्र बन जाता है मित्र ही क्यों ना हो यह शत्रु है ऐसी बुद्धि से उसकी भावना की जाए तो शत्रु बन जाता है यह सारा जगत भावना का खेल है जैसी भावना होती है वैसा ही दिखाई देता है शास्त्राध्ययन जब आदि जिन पदार्थों का पहले अभ्यास नहीं रहता उनमें भावना के अभ्यास से स्वाधीनता प्राप्त होती है नौका से यात्रा करने वाले चक्कर आने से पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी घूमती है भावना भ्रम जनित पीड़ा से रहित तट में स्थित लोगों की दृष्टि से तो वह नहीं घूमती जैसे स्वप्न देखने वाले की दृष्टि में शून्य स्थान भी जनाकिर्ण प्रकृत प्रतीत होता है वैसे ही भावना करने से भी शून्य स्थान लोगो से भरा हुआ सा प्रतीत होता है भावना से आकाश पीला नीला या सफेद प्रतीत होता है मोहवश उत्सव भी आपत्ति के सदृश दुखदायी होता है छोटे छोटे बालक अपने खेल कूद में उत्सवों के उत्सवों में कभी कभी रोते दिखाई देते हैं। अविचारी पुरुष का जहां पर दीवार खड़ी है वहां वहां पर भी शून्य का सा व्यवहार देखा गया है अविद्यामान भी यक्ष भी यक्ष मूढ़ लोगों के प्राणों को हर लेता है भाव है कि जो पदार्थ असत्य है उनमें कार्य करने की क्षमता लोग में प्रसिद्ध है वेताल वस्तुतः है नहीं पर वह मूढ़ लोगों के प्राण हरण रूप कार्य को कर ही लेता है देखिए ना, स्वप्न में देखी गई स्त्री भावनावश जागरण काल की तरह आनंददाई का होती है जो पदार्थ जिस रूप में आभासित हुआ वह उसी रूप में स्थिर होता होता गया जगत असत ही है किंतु अव्याकृत आकाश रूप है क्योंकि कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है वह अव्याकृत आकाशी अपने चिदात्मा में सोहात के के, के जो मेघ की छाया से कल्पित है नाच के सदृश जगत की विलक्षणता की रूप से विस्तार को प्राप्त हुआ है जिस बालक ने अपने मिथ्या ज्ञान से पिशाच की कल्पना कर रखी है उसका जो स्पन्दर्शन है उसके तुल्य मनोमात्र आकृति वाला यह जगत आकाश में मान स्पंद ही है वास्तविक नहीं है यह जगत वस्तुतः मूर्तिमान नहीं है अतः किसी दूसरे का अवशेष नहीं करता जो इसका अवरोध करे ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं है और माया मात्र ही है ऐसे होने पर भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है इसीलिए तत्वज्ञानी लोग इसे न सोए हुए पुरुष को हुआ अपूर्व स्वप्न दर्शन मानते हैं जैसे अपने स्वरण के अनुकूल व्यापार से रहित स्तंभ अपने स्वरूप में प्रतिमा रूप को प्रकट करता है वैसे ही परमार्थ स्तंभ भी वैसा वैसा होकर वैसी ही सृष्टि को सृष्टि काल में देखता है जैसे स्वप्न में मरे समीप में महायोद्धाओं से छेड़ा गया पुरुष जागने पर भी सुषुप्त की सदृश ज्ञान मात्र स्वभाव ही है वास्तविक नहीं है वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि भी जागृत होने पर भी सुषुप्त के सदृश ही है जैसे शिशिर ऋतु के अंत में आगे वसंत में पत्र पुष्प आदि के रूप में होने वाले तिन के पत्ते झाड़ी लता आदि से युक्त रस अपनी उपादान भूत भूमि में स्थित होता है वैसे ही परम पद में यानी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में यह सृष्टि स्थित है जैसे सोने के अंदर द्रवत्व विद्यमान है पर लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता अग्नि का संयोग होने पर प्रकट हो जाता है वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म परम पद में यह सृष्टि स्थित है प्राणियों को उनमें कर्मों का फल भोग कराना कराना ही उसका प्रयोजन है जब प्राणियों का भोग जनक अदृष्ट उदित होता है तब यह सृष्टि प्रादुर्भूत हो जाती है जैसे अंगों का गठन आत्मरूप अंगी से अभिन्न है यानी अंगों की अंगी से पृथक सत्ता नहीं है वैसे ही आत्मरूप अखंड ब्रह्म से यह जगत भी अनन्य है जैसे स्वप्न में किसी आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ युद्ध हुआ स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले के प्रति सद्रुप और अन्य के प्रति असद्रुप भी वह युद्ध स्वप्न दृष्टा का आत्मा ही है उससे अतिरिक्त नहीं है वैसे ही मायाकाश में स्थित आत्मरूप यह जगत भी मायिक दृष्टि से सत होता हुआ भी तात्विक दृष्टि से असत ही है महाकल्प और सृष्टि के आदि में यह जगत चित स्वभाव ही है असत पदार्थ ही पीछे कारण में लीन होता है वास्तविक नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत असत है उसका कारण चित्त ही महाप्रलय और सृष्टि में रहता है उससे अतिरिक्त सत कुछ नहीं है इस ब्रह्मा के मुक्त होने पर यदि स्मृति से उत्पन्न हुआ अन्य ब्रह्मा हो तो भी स्मृति रूप ज्ञान से उत्पन्न सृष्टि में ज्ञप्ति मात्रता है ही श्री रामचंद्र जी पूछते हैं भगवान नगरवासी मंत्री आदि सभी को विदुरत के कुल का क्रम एक साथ ही क्यों प्रतीत हुआ इसमें क्या कारण है वशिष्ठ जी का ने कहा जैसे छोटे मोटे वायु के झोंके बड़े बवंडर का अनुसरण करते हैं वैसे ही सब प्रतीतिया मुख्य चित्त का ही अनुवर्तन करती है सबका एक रूप से संपादन करने वाले अदृष्ट ने इन सब संविदों का राजा प्रजा नगरवासी और मंत्रियों का परस्पर के अनुसार स्पुरण किया है इस प्रकार के उच्च कुल से उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी है राजा विद के नगर के पदार्थ और इनका भोग करने वाले लोग मानो इस प्रकार हुए थे। चित के के लिए हेतु खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्वभावतः होता है जैसे महामणि से यानी चिंता से कांतियों का प्रसार अपने आप होता है वैसे ही चित का स्फुर भी स्वतः होता है जिन वस्तुओं का स्फुर स्वतः नहीं होता जैसे की चिंता से विविध विचित्र पदार्थों की प्राप्ति उसमें प्रार्थी लोगों के विचित्र मनोरथ की अपेक्षा, अपेक्षा होती है या निश्चित के स्फूरण में कोई कारण नहीं है किंतु विचित्र पदार्थों के रूप, रूप से स्फुर में जीवो अगजीवों का अदृष्ट कारण है मैं इस प्रकार के कुलाचार में इस प्रकार का राजा हूँ यह जैसा जैसे चिंतामणि से कांति स्वतः निकलती है वैसे ही विदुरथ रूपी जीव चैतन्य से मनोरथ उत्पन्न हुआ जिस जिस सृष्टि में जब जब जो जो और जितने जीव हुए होंगे और हैं, वे सब चैतन के सर्व व्यापक होने के कारण अनौन के लिए दर्पण रूप हो गए भाव यह है कि जैसे दर्पण एक दूसरे के अंदर पड़े हुए प्रतिबिंबों को ग्रहण कर लेते हैं वैसे ही अनेक जीव चैतन्यों में समान विषय के आरोप क्रम से परस्पर के अंतर्गत प्रतिबिंब ग्राहकता आ जाती है जीवसंविदों में जो जो ही यानी ब्रह्मकार वाली और विषय दोष से अविचलित होकर मोक्ष पर्यत एक रूप वाली होती है वही सर्वोत्कृष्ट रूप मोक्ष को प्राप्त होती है अन्य नहीं बलवान चिद विलासों की परस्पर अनुवृत्ति अनु से स्वभावचित्त रूप आदर्श में अपने आप प्रतिबिंबित होते हैं जगदाकार अथवा ब्रह्माकार के जीव चैतन्य प्रतिबिंब धोनी में तीव्र वेग वत्ता रूप बलवान के की नियामक है यह भाव है यह व्यवहार में सभी को अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला वेग प्रबल होता है इसलिए प्रयत्न से संपादित ब्रह्माकार वेग ही जगदाकार चिद विलास पर विजय पाता है सत्य संविद और असत्य संविद इन दोनों में सत्य संवित में, में ही प्रबलता दिखाई देती है अतः ब्रह्माकार संवित ही जगदाकर वेग को ग्रहण कर लेती है जैसे सागर गामिणी महानदी अपनी सहायक छोटी मोटी नदियों को अपने अधीन कर लेती है वैसे ही यहाँ, यहाँ पर भी समझना चाहिए जो अधिकारी उक्त दोनों आकारों में समान वेग वाला है बेबी दोनों आकारों में सदा समान वेग वाला नहीं रह सकते इन दोनों आकारों में जब एक यानी ब्रमाकार होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है और दूसरा बाह्याकार विदिन हो जाता है तब वे लोग श्रवण आदि की आवृत्ति रूप प्रयत्न करते हैं तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़ने से ब्रह्माकार में तीव्र वेग का उदय होने पर विषयाकार से विलीन होने से होने अन्य का विजय सिद्ध होता हो जाता है। उपाधिवश प्राप्त हुई का अपने में आरोप करने से परमाणु कण रूप जीव समूह के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की सम विषम हजारों सृष्टियों के भ्रांति वश उत्पन्न होने पर स्थित होने पर और विनष्ट होने पर वास्तव में किसी जीव रूपी कण को न तो दौड़ धूप करने से कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन होकर बैठे रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई भाव यह की जो वस्तु है ही नहीं वह न तो प्राप्त के योग्य है और न अप्राप्ति के योग्य अतः यह सब व्यवधान रहित यानी निरावरण शांत चिदाकाश ही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है यह स्वप्न प्रतीत होता है ऐसा स्वप्न कि जिसमें विवेक दृष्टि का अभाव है और निद्रा भी नहीं है इसके अधिष्ठान रूप आत्मा का साक्षात्कार होने पर तो पहले भली भांति अनुभूत होता हुआ भी यह असन्मय ही हो जाता है जैसे पत्ते फूल शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से ही स्थित है वैसे ही अनंत सर्वशक्ति रूप परमात्मा एक रूप से ही स्थित है बोध होने तक ही प्रमाता प्रमेय प्रमाण आदि माईक रूप वाला अविनाशी अज पर, पर, जब पर, पर ब्रह्म जब जा, जान लिया जाता है तब विस्मृति के हेतु अज्ञान की हट जाने से फिर कभी किसी को भी विस्मृत नहीं होता एक अद्वितीय रूप से प्रतीत होता है जैसे निर्मल जल चाहे तरंगित हो चाहे निश्चल दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में कोई भेद न आने से एक रूप ही है वैसे ही साक्षी रूप से अज्ञान को प्रकाशित करने वाला दिशा और काल रूपी होता हुआ भी परमार्थ रूप से सदा शुद्ध जिसमें संपूर्ण विकारों के उदय और नाश नहीं रह गए है ऐसा आत्मरूप पदार्थ आदि अंत और मध्य से रहित होकर एक रूप से स्थित है केवल विशुद्ध बोधमात्र स्वरूप वाले ब्रह्म की स्वरूप भूत विभा यानी प्रकाश ही जैसे आकाश में उसकी अपनी शून्यता ही मोतियों के बालों के समूह रूप, गोले की आकारता और बड़े बड़े कहाड़ों की आकारता से प्रतीत होते है होती है वैसे ही द्वैत और ऐक्य विषय संकल्प विकल्प करने वाले मन से और उसके मूलभूत अविद्या काम कर्म वासना आदि वर्ष अहम मम तम तव, इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है साठवां सर्ग समाप्त।